सुख से कं लक्षण सुख का क्या लक्षण है सुख सभी का अनुकूलत्वेन ज्ञान का विषय होता है उसका नाम सुख होता है सर्वात्मकूल वेद्यम युख में अर्थित कर दिया सकल आत्माओं के अनुकूलम ऐसा जो वेद्य है उसी का नाम सुख सुख के लिए ही बाकी सब का इच्छा होता है सुख की इच्छा के अधीन है संसार के समस्त अन्य वस्तुओं की इच्छा लेकिन सुख की इच्छा किस इच्छा के अधीन है आप सुख क्यों चाहते हैं स्वरूप कौन बोल रहा है आपको घट से सुख मिल रहा है स्वरूप हो रहा है उसमें स्वरूप सुख के लिए तो स्वरूप सुख के लिए इच्छा होती नहीं है स्वरूप भाई ये वहां इच्छा क्या करना इसे जो सुख की इच्छा जो हो रही है इस मतलब स्वरूप को जानते हैं स्वरूप सुख का साकार है वहां इच्छा क्या हुआ आनंद उसकी इच्छा नहीं हो सकती है उसकी इच्छा हो गई तो फिर इच्छा का जो विषय हो गया वो अनिश्च हो जाएगा फिर स्वरूप भी अनिश्च हो जाएगा इसे स्वरूप को जानने की इच्छा तो होती है गाथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बोला है जानने की इच्छा होगी केवल उसको सुख की इच्छा नहीं होगी उसको जानना है इसीलिए क्योंकि हम भूले हुए हैं इसलिए जानने की इच्छा जो भूला हुआ नहीं है उसको जानने की इच्छा नहीं है इसलिए सुख की जो इच्छा हो रही है वो किसी अन्य इच्छा के अधीन नहीं अकार इच्छा होती है सब के अंदर पेट के अंदर है स्वर्ग चाहते, है, सब चाहते है। मरने के बाद कहा गया अब स्वर्ग चला नरक अब नहीं बोलता है। कोई भी व्यक्ति अपने बाप को मां को नरकवासी नहीं लिखता सब जैसा भी रहे? रंडी का लिखेगा अपनी माँ को जो है स्वर्गवासी नहीं हो गई। वेश्या का बेटा क्यों ना हो वो भी लिखेगा अपनी माँ जो है स्वर्गवासी हो गई चोर है बदमाश है डकैत है उनका भी बेटा क्या लिखेगा अपने बाप को स्वर्गवासी लिखेगा वो स्वर्ग का सुख ऐसा विलक्षण चीज है वो तो क्यों चाहते कोई नहीं जानता लेकिन चाहते सब इसलिए न्याय बोध निकाल लक्षण कर रहे हैं इतनी इच्छा अनधीन इच्छा विषय तम सुख से लक्षण अच्छा। इतनी इच्छा के अनिधीन इच्छा का विषय है सुखी इच्छा इतनी इच्छा जैसे भोजन की इच्छा हो रही है कोई इच्छा के अधीन है भोजन क्यों चाहते सुख मिलता है तृप्ति होती तृप्ति से सुख है तो सुख की इच्छा के अधीन है भोजन की इच्छा सुख की इच्छा के अधीन है शयन की इच्छा सुख की इच्छा के अधीन है स्वप्न की इच्छा सुख की इच्छा के अधीन है सकल इंद्रियों के विषय की इच्छा सुख इच्छा के अधीन स्वर्ग की इच्छा सुख इच्छा के दिन संसार के सकल वस्तुओं की इच्छा है इस इसलिए इच्छा के अधीन इच्छा का विषय सारा संसार हो गया तो इतने इच्छा के अनधीन इच्छा का विषय हो जाएगा सुख मालूम मान लो इतना ही कहते हैं सर्वेशा अनुकूल वेदन जो लक्षण है ना मूल में उतना ही जो लक्षण है वो ठीक नहीं है अनुकूल वेदना तो घट भी है पट भी है शयन भी है सब कुछ वातावरण अनुकूल है मौसम अनुकूल है जगह अनुकूल है दृश्य अनुकूल है अनुकूल वेदनीय सारा हो गया और यह रहने वाले जितने सभी के लिए अनुकूल है ना सर्वे वेदनी रह रहे इतने लोग तो सर्वेशम अनुकूल वेदनी तो सामान्य रूप में लक्षण और रखेंगे न्यायिकार ने जो लक्षण किया इतने इच्छा अनधीर इच्छा लक्षण नहीं करेंगे तो झटपटाई सांसारिक पदार्थों में भी लक्षण हो जाएगा वही लक्षण जैसे मूल में रखते हैं तो घटानुकूल पटअुकूल गंगानुकूल मठवा अनुकूल इस प्रकार का कित्याक ज्ञान देश इस प्रकार के जो ज्ञान हो जाता है तो अनुकूलत्व प्रकार का ज्ञान विशेषत्व से घटाद अनुकूल प्रकार ज्ञान का विशेष कौन है घट पाट, मठ आदि तो घटादो घटाद होते इसलिए लक्षण बनाना यह ठीक है कि सर्वेशम अनुकूल कहने से चलेगा नहीं घटादियों तो में लक्षण जा रहा है इसे लक्षण होना चाहिए इधर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्म सुख लक्षण अनधीन इच्छा इच्छा का विषय अन इच्छा का विषय इतर इच्छा अन्य अधीन विषय हो गया इच्छा का विषय कौन है भोजनादि तो इतर इच्छा अधीन इच्छा का अविषय बोलना पड़ेगा अथवा इतर इच्छा अनधीन इच्छा का, का विषय बात एक ही है इतर इच्छा अधीन इच्छा का विषय कौन हो जाता है घट आधी क्योंकि सुख इच्छा के अधीन भोजन की इच्छा हो रही है उसका विषय हो गया भोजन सुख इच्छा के अधीन घट इच्छा का विषय घट की इच्छा हुई तो उस इच्छा का विषय घट हो जाता है तो इधर इच्छा मानी इच्छा के अधीन इच्छा का विषय सारा संसार होता है इस तरह को क्या कहना है इधर इच्छा के अनधीन इच्छा का विषय कह देने से सुखमात्र में लक्षण जाएगा स्वयं दिखाई कर देखे सुख इच्छा अधीन भोजनादिव्यापति वारणा इधर इच्छा अनधीन थी। इच्छा विशेषण साफ कहते हैं सुख इच्छा के अधीन है भोजनादि की इच्छा उसका विषय कौन है भोजनादि उसमें व्याप्ति ना हो उसमें क्या कहना पड़ेगा अनधीन इतर इच्छा के अनधीन इच्छा का विषय सुख होता है सुखे तो असुख कैसी होती है सुखत्व प्रकार का ज्ञान मात्रकार ज्ञान है आप अंदर बचपन से जन्म से गर्भ काल में भी सुख का अनुभव हो गया है किसी पुण्य की वजह से उसमें सुखत्व की अनुभूति हो गई सुख का अनुभव से सुखत्व जाति का अनुभव हुआ सुखत्व प्रकारक जो ज्ञान आपके अंदर है ना वही सुखेच्छा के प्रति कारण है जैसे निद्रा में एक आनंद का अनुभव हो गया एक विलक्षण आनंद का अनुभव हो गया यदि विवेकशील आदमी तो सोचता है जागृत में ऐसा आनंद का अनुभव नहीं हुआ कभी न स्वप्न में ऐसा आनंद नहीं हुआ सुषुप्ति में विलक्षण आनंद अनुभव हो रहा है एक कहां से हुआ? तो विवेकशील आदमी को समझ में आता है इसका मतलब यह है जब तक इंद्रियां हैं जब तक मन क्रियाशील होंगे तब तक, तक हमें अपना आनंद का अनुभव नहीं हो सकता इसे सुशुद्धि में जो आनंद हुआ है उस आनंद के लिए आप जागरण को त्यागते हैं स्वप्न को त्यागने को तैयार हैं और थोड़ी देर के लिए भी अच्छी सुशुक्ति चाहती है गाढ़ी चाहे आधे घंटे के लिए आ जाए आ नहीं रहे तो दारू पी के चाहे गोली खा के किसी तरह आवे तो सही हो उस उस आनंद के लिए आपसे लालयित हैं, लेकिन विवेक नहीं कर पा रहे फिर भी हम वो आनंद किसका है किसका है। उस आनंद में जो सुखद प्रकार ज्ञान हुआ हमें अहम सुखम अस्वाक्ष मैं सुख पूर्वक सोया था इस ज्ञान में जो सुखत्व प्रकारक अनुभूति हुई है वह सुखत्व प्रकारक ज्ञान ही जागृत और स्वप्नकाल में भी सुख की इच्छा का कारण हो है इसलिए हम जागृत में आते हैं तो जागृत में भी तार सुख कोई खोजते हैं कहीं तो के द्वारा विश्वों के माध्यम से प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं तो दुखी होते है यही स्वप्न में बिहार होता है यहाँ थकते हैं मिलता नहीं वैसा तो सो स्वप्न में मिलेगा वहां भी थकते हैं नहीं मिलता है तो फिर सुषित हो जाता सुंदर दृष्टान में पक्षी क्या करता है अनेकों दिशाओं में कूद कूद कूद को थक जाता है तो अंत में अपने घोसले में आ जाए कहते हैं दिन भर दौड़ा कोई फायदा नहीं जो सुख अपने घोसले में शांति में सोने में है और कहीं नहीं वापस अपने घोसले में आके सोता है उसी प्रकार यहाँ वो जो सुखत्व प्रकार का अनुभूति हुई है आपको चाहे में है चाहे अन्य किसी कारणवश किसी प्रकार से एक विलक्षण आनंद हुआ एक विलक्षण सुखानुभूति हुई उसमें जो सुखत्व प्रकार का अनुभूति है वही के सुखे कारण है अन्य कोई इच्छा के प्रति कारण नहीं है सुखत्व प्रकार का ज्ञान ही सुखे के प्रति कारण एक रहे, सुखे तो सुखत्व प्रकार ज्ञान मात्र जनिया अन्य कोई कारण नहीं है वहां ऐसे पदकृतिक एक और लक्षण करते हैं अहम सुखी दुष्कत्व जाति मत सुखम अहम सुखी इत्याकारक जो सुखत्व जाति वाला वस्तु है उसका नाम सुख है अथवा धर्ममात्र असाधारण कारण गुणों सुखम धर्ममात्र है असाधारण कारण जिसका ऐसे गुण विशेष का नाम सुख है केवल पुण्य की के वजह से सुखानुभूति होता है पुण्य के कारण सुखान महापुण्यवान पुरुष खूब सोएगा इसका खुद खुश में रहेगा को आनंद का अनुभव करेगा और आलसी भी रहता है आलसी भी खूब सोता है लेकिन आलसी सोता है ऐसा नहीं वास्तव में आलसी नींद में नहीं जाता है लेट हुआ आता है लेकिन सोता नहीं सियों की कहानी है ना कि एक बार एक राजा ने घोषणा किया वह हमारा देश में जो कोई भी व्यक्ति काम धंधा नहीं करना चाहते हैं उनके लिए क्यों परेशान करते हो करो करो करो करो काम उनके लिए गलत मकान बना दो और वहां में भोजन पानी व्यवस्था सब राजा की ओर से बाद लोगों को पता चला मंत्री ने सोचा लेकिन ये तो ऐसा करेंगे सब फी में खाके सोने के लिए दुनिया भर सब लोग आ जाएंगे जितने बेरोजगार सब आ जाएंगे तो झंझट होएगा उसने जान बुझ करके राजा को बताएगी ना उनका ठीक है मैं ऐसा व्यवस्था कर रहा हूं आप निश्चिंत रहो देखने की जरूरत नहीं आप वहां जाइए मैं व्यवस्था कर रहा उसने लकड़ी के मकान बना लकड़ी ऐसी मकान बनाए लकड़ी का लकड़ी का था जान बनाए लकड़ी का मकान अब एक मकान भर गया दो मकान भर गया तीन मकान भर गया चार मकान भर गया पांच मकान भर गया छठा मकान बना वो भी भर रहा है और इधर कोष धीरे धीरे खाली होते गए फालतू उनके लिए खर्च हो रहा है ना अब राजा परेशान तब मंत्री जी ने कहा आप मैंने कहा था ना आपसे आप माने नहीं अब क्या कर सकते हैं हमारा जवान खराब नहीं हो मेंटेन तो करना पड़ेगा नहीं कोई चिंता नीजिए आपका जवान क्या था जो काम करना नहीं चाहते हैं जो असी आलसी है उनके लिए ना व्यवस्था और सब झूठे आलसी बनकर भर्ती हो गए ने अच्छा, फिर इस तो असली आलसी कौन है कैसे पता चलेगा मैंने राजा को बोला आप आइए बैठे चुपचाप मैं जो भी करूंगा आप बोलना नहीं और मिट्टी का तेल डाला पूरे लकड़ी का मकान था सूखा लकड़ी मिट्टी का तेल डाल दिया और लगा दिया सारे भाग गए। चल बचे। तो तीन बचे क्या कह रहे हट जा। तो मेरे को हटा आपस में एक दूसरे को हटाओ बोल को हटा। रहे कोई उठने को तैयार तो नहीं कहता है राजा का मंत्री देखो यही असली तीन आलसी है तुरंत पहले दम कर बचाओ तीनों को बचाओ मरने मत दो तीन के लिए स्पेशल व्यवस्था कर दिया जाएगा बाकी सब अपने घर पहुंच गए कैसे बोलते तुम उठ के काम ही करेंगे फिर दूसरे को कहेंगे जरूर तुम, तुम करो तुम करो ले खुद करेंगे कुछ नहीं असली आलसी ये नींद कभी नहीं आती बहुत कम आती है आलसी को नींद इसीलिए आलसियों को पहरेदार बनाना अच्छा काम है कोई काम तो है नहीं बैठे रहे ना आलसी आए तो बैठे तो लेकिन आलसी उधर डर भी होता है इसलिए उसको सीट व्यूटी सब देना पड़ता है पहरेदारों इतने जितने पहरेदार की ड्यूटी में आते हैं ना वो सब आलसी ही आते हैं वो तो ड्यूटी आलसियों का और कभी कभी कड़ी पकड़े खा कर वाफिस हो जाते हैं एक विलक्षण सुख तो प्रकार जो ज्ञान हुआ है वो पुण्य मात्र से होता है इसलिए वो उस प्रकार के सुखों को नहीं लेना जो तमोगुणी सुख इसलिए भगवान गीता में सात्विक सुख सुख और का भी वर्णन किया जो सात्विक सुख उसी को बोल रहे हैं आप धर्म मात्र साधन अंतरण है ऐसा जो गुण वो सुख है सात्विक सुख से था अन्य सुख तो विशेष सुख होता है राख शुद्ध सुध जो तमगुण के कारण होता है उस सुख कोटि में ही अन्यायिक लोग लेते नहीं है दुख से किम लक्षण दुख का क्या लक्षण है सर्वेशम प्रतिकूल वेदनियम दुख कम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम सभी को जो प्रतिकूल ज्ञान का विषय हो जाए उसका नाम दुख को है कोई जिसको न कौन चाहता है दुख विरला होते कुंती जैसा मांगने वाले दुख को दे मांग रही थी वो है? मुझे दुखी देना और कुछ नहीं चाहिए दुख में तुम्हारी याद रहती और किसी के तो कथा में आता नहीं कि हम दुखी दे एक मात्र कुंती है और कहा दृष्टान पूरे पुराणों में किसी भी पुराण में दृष्टांत नहीं मिलेगा दुख को छाने वाले कुंती के अलावा, एक अलावाण का है क्योंकि तो दुख प्रतिकूल है आदमी के स्वभाव के विपरीत है क्योंकि स्वरूप का सुख के अंश मात्र वह आए ना पुरुष मात्रा उपजीवंती एकमात्रा उपजीवन मनुष्य करता है एक एक बूंद के बराबर समुद्र के एक बूंद के बराबर सुख को मनुष्य अनुभव करता है सुशक्ति में उसके पीछे कितना लालायत रहता है तो पाठ में भी श्रेष हो जाता है सुशक्ति का सुख है वो एक बूंद है समुद्र का संपल तो ओ देखे गीताजी में दृष्टान दिया है पर जल जो समुद्र है उसके गुण कितना होगा वैसे ब्रह्म के आनंद स्वरूप का गा ले मात्र आनंद में होता है। वह मात्र हमारे अनुकूल हम सदा स्वीकार करते हैं और प्रतिकूल किसी भी चीज को नहीं छाटते मक्खी आपके बैठ काट तो नहीं रहना आपको क्या कर रहा आपको आपको कुछ किया उसने वो आता है और बैठता है लेकिन आपको सहन नहीं होता देखते कहा आपको वो भी प्रतिकूल लेकिन काट है नहीं उससे कोई ऐसे विलक्षण दुख भी नहीं खास लेकिन उसका बैठना ही आपका असहनीय दुख है और काट देता तो करता तो तो तो क्या कर देते उसका मारे बिना छोड़ते नहीं बहुत विलक्षण था इसे प्रतिकूल संसार में तो मुख्य रूप में दुख ही है और प्रति हमारा द्वेष क्यों होता है कि वो भी दुख देने वाला है दुख के साधन में भी आपको दुख ही नजर आता दोनों को लेते हैं फल इच्छा उपाय दोनों को लेते देखिए आ रहा है दुख निरूपयती दुख का निरूपण कर रहे हैं अत्रि इतर द्वेष अनधीन द्वेश लक्षण इतर द्वेष का अनधीन द्वेष का विषय को कहते हैं दुख दुख के प्रति के हाँ अंदर एक द्वेष आप दुख को चाहते नहीं दुख को बिल्कुल दुख का विरोधी है दुख के प्रति एक द्वेष के भाव है दुख द्वेष के कारण से अधीन द्वेष हो रहा है सर्पाधी में दुख के प्रति आपके अंदर एक द्वेष की भावना सुख के प्रति एक अनुराग की भावना है कामना की भावना सुख की कामना होती है दुख के प्रति द्वेष होता है इसलिए कार्य रहे देखिए द्वेश मात्र उक्तम इतना ही है कह देते हम द्वेशम दुख का हम लक्षण कर दो द्वेशम इतना ये लक्षण करेंगे सर्पाद ही सर्पाद क्या है द्वेश का विषय वो तो, तो है नहीं दुख का कारण है दुख नहीं है ना गुण है क्या सर्वे द्रव्य है। आप लक्षण किसका कर रहे हैं गुण का चला गया कहां सर्पाद द्रव्यों में कि यो भी द्वेष का विषय है उन द्रव्यो में अति व्याप्ति निवारण करने के लिए क्या करना पड़ा कहते हैं द्वेष द्वेष षय महाय अतः द्वेष द्वेष तारे अनधीन द्वेष का विषय है वो दुख का विषय है वो सर्पा सुखिच्छाधीन इच्छा विषय भोजनादी की चाह गया, अनेधीन इच्छा का विषय सर्पजन्यु दर्पेषु देश से सर्प के प्रति भी आवेश हो जाता है इति सर्पद्वेश सर्पजन्य दुख प्रतिदेश जन्यवाद अन्ष अजन्य द्वेश दुख लक्षण सर्पादो ति व्याप्ति ये सर्प से जन्य दुख का कारणीभूत द्वेष से जन्य है कौन सर्व के प्रति होने वाला द्वेश अतव अन्य द्वेश के अजन्य द्वेश का विषय सर्प नहीं है अन्य द्वेश से अधीन होकर जन्य है सर्पद्वेश दुख के प्रति द्वेष का उसे जन्य सर्व के प्रति द्वेश तार द्वेश का विषय है सर्प नहीं इसे अन्य द्वेश के अधीन अन्य द्वेश का द्वेश्वेष अधीन है द्वेश। उसका विषय है इसे उसने क्या करना पड़ेगा दुखद्वेशन देश का विषय कौन होगा स्वयं दुख ही होगा सर्पाधि नहीं होगा फलेच्छा उपाय प्रति कारण के नियम है फलेच्छा उपायछा के प्रति कारण जैसा होता है वैसे फल प्रति जो दुख है वो उपाय के प्रति भी दुख का कारण बन जाता है फल के प्रति द्वेष है अतएव उस फल का साधन सर्पादि है सुख के प्रति इच्छा होने से उसका उपाय होता भोजनादि के प्रति भी आपके अंदर इच्छा हो जाती है फल इच्छा के अधीन उपाय इच्छा है ठीक और फल के प्रति द्वेष के अधीन साधन के प्रति द्वेष भी हो जाता है किसान जिससे आपको एक बार मालूम हो जाए इससे मुझे सुख नहीं मिलने वाला है उसको जिंदगी में कभी याद भी नहीं करना चाहते ना इतना द्वेष हो जाता है और ये अनुभव ज्यादातर आजकल के जमाने बहुत मिल जाता है दृष्टांत भैया जितने डाइवर्स वाला मामला है सब ऐसे की पहले बड़ बड़ा प्रेम रहता है डाइवर्स होने के बाद एक दूसरे का नाम भी नहीं सुनना चाहते इतना विरोध इतना द्वेष हो जाता है और ऐसे लगता है उससे सुख क्या मिलना है मौत मिलने वाला है इतनी आग लग जाती भयंकर देख हमें कितने क्या हमारे पास तो बहुत आते थे ज्योतिष के कारण से ना तो महाराज ऐसे हो रहा इसको जब डाइवर्स कर दे रहा हूं करो कि ना करो कुछ नहीं आते बहुत भारी समस्या है। उससे प्राप्त के वह जो सुख है ना वो भी सताता है अंदर ही अंदर घुटा किसी द्वेष भी का आरंभ में उनके परस्पर एक दूसरे को सुख तो मिला है ना वो सुख अंदर घुटन मिला उसके बाद चार शादी भी कर ले लड़का चाहे लड़की उनको चयन नहीं होता बहुत उचित परिस्थिति चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो तो पहले वाले का याद जरूर आएगा फिर जितना द्वेश करे फिर पीछे हटे बड़े जरूर याद है। विदेशी तक पीटर विक्टर वो आया तीन शादी करके एक बाद पहली वाले को छोड़ा दूसरी को छोड़ा तीसरी को छोड़ा फिर मेरे पास जब आया मेरा बाइ तीसरे ले आया मेरे पास कुंडली दिखाई पहली वाले से दोबारा संबंध कर लो है <laughs> पहली वाले से दोबारा रिश्ता बना लो ये पूछा उसको तो मैंने उसे पूछक क्यों कहते क्या फिर ये जितने भी बाकी सुख देवे तो उससे जो पहली बार जो सुख मान लो प्राप्त हुआ है उसको भूल भी नहीं सकता भले बाद में जो उसके से उसे जो दुख मिला है बहुत कुछ फिर भी लगता वही ठीक है देखो स्थिति कैसे हो जाती आदमी ये स्त्री का बिहार इसलिए ये जो तात्कालिक सुख ये जो विशेष सुख और दुख विशेष तात्कालिक है नात्कालिक हमें पता लग जाए अब तुम्हारे शरीर में डायबिटीज नहीं है कल लड्डू खाएंगे नहीं खाएगा आज डायबिटी है डायबिटीज है, है लड्डू नहीं खाते नहीं विषय विशेषजन्य सुख या दुख ये हमेशा तात्कालिक होता है इसलिए वास्तविक नित्य दुख नाम का तो वस्तु तो कोई है ही नहीं नित्य सुख जरूर है कि जो आपका स्वरूप है नित्य दुख कोई चीज नहीं दुख सदा अनित इसे न्यायिक तो लोगों ने क्या किया इक्कीस प्रकार का दुख की गिनती की है न्यायिकों ने और कहा इक्कीस प्रकार के दुख तो ध्वंस का नाम ही मोक्ष है न्याय सिद्धांत है किस प्रकार के दुख का ध्वंस ही मोक्ष है यदि नित्य दुख होता ये बात कैसे बंद? मोक्ष नाम की जिसकी इसको प्राप्त नहीं हो पा इसे सुख भले नित्य होता है लेकिन दुख कभी नित्य नहीं होता इसलिए बात यह कह रहे थे कि आगे फलेच्छा उपायक्षा प्रतिकारणम फलेवश उपायचा बहती एवं फल द्वेशात उपाय फलेच्छा फले के प्रति कर्म फल क्या है सुख की इच्छा इसके अधीन उस सुख रूपी फल की इच्छा के अधीन होकर के उस सुख का साधन जो उपाय है उनके प्रति भी हमारे अंदर इच्छा जागरूक तो भूख इतना तेज हो जाए ना आदमी जो है कुछ सूझबूझ नहीं रह जाता है कुछ नहीं तो दिमाग काम ही नहीं करता भूख बड़ी तेज लगे और भंडारा लेट होते जाए तब पता चलता है महात्माओं का हाल देखिए जो शुरू शुरू में आते भंडारे में 11 बजे को भंडारा है 10 बजे आ जाते हैं दस सवा दस प्रवचनों तो का सच्चा थोड़ा सत्संग भी हो जाएगा मान आ जाते हैं ग्यारह बजते घड़ी की तरफ जाता है नजर ग्यारह गया कभी तो पूरा साढ़े ग्यारह बारह बजते बर्तन बज तो का टेम्परेचर बढ़ता है कभी तो कभी एक एक बजे तक भंडारे वाले बढ़ाए आलम खराब हो कईयों को गाली देते फाड़ के फेंक के यार बुलाया बजा अभी तक नहीं खिलाया फिर प्रवचन सुने थोड़ी आया एक बार फिर वहां पर रामायण कर बगीचा लेने में रामायण एक जल भंडारे में अरे मैं भी प्रवचन देना चाहूँ तो बंद करो उठगी तो ना हो गया <laughs> क्या खड़ा हो गया मैं भी खूब देना चाहता हूँ बंद करो टाइम हो गया ग्यारह बजे और बारह बज गया चलो चला उठ के खड़ा हो गया सभा के बीच में क्या करे हल्ला मचाया तो बंद करना पता सारा प्रोग्राम ठप हो गया पंगत चालू हो गया चूट गए सब मौका चुन ही रहे थे ना एक सब उठ गए सब, सब वही पंगत बना दिए स्टेज के सामने बैठ गए खाओ उपाय कितना तीव्र होता है क्यों भरा पेट का जो सुख है ना अब भूख में तड़प जो होता है जो दुख है उसके प्रति द्वेष भूखे प्रति द्वेष भोजन के प्रति इच्छा है। कामना क्योंकि जब भूख हो जाए जितना तेरी हो तो उससे द्वेष सबसे द्वेष होने लग जाएगा जो जो कारण बन जाए उसमें वो सब दुख तो साधन है दुख के प्रति द्वेष है उपाय मैंने कौन है फल दुख उसके प्रति द्वेष होने के नाते उसके उपाय जो साधन है उसमें भी द्वेष हो जाता है। दोनों में इसी प्रकार इतना अंतर है फलेच्छा उपायछा सुख में फले द्वेश उपाय द्वेश दुख के लिए आप उसमें भी टिप्पण कर कह रहे थे कि दो नंबर टिप्पण के इसके लिए युक्ति दृष्टांत क्या कारण ृष्टुपे भोजन इच्छा होती है अतः अनधीन इच्छा विषय तक भोजने न तरच्छा की अधीन इच्छा का विषय नहीं है तथा सर्पज दुख रूपे फलेषापेष अन्य उपाय का विषय जो इच्छा या हो है होता है वह कोई अतिरिक्त नहीं है अब इच्छा का ही वर्णन करने जाएंगे लक्षण इच्छा द्वेश प्रयत्ना लक्षण इच्छा द्वेष और प्रयत्न इन तीन गुणों का लक्षण क्या है मूल में तो कोई लक्षण नहीं कर रहे हैं मूल में पर्यायवाची देकर छोड़ देंगे इच्छा काम क्रोधो द्वेश प्रयत्न एक तरह से पर्यायवाची का प्रयोग कर रहे हैं अब अथवा कार्यकार इच्छा होने से कामना होती है द्वेश क्रोध होता है अंदर से कृति होती तो बाहर से प्रत्य दिखाई देता है पर्याय भी हो और कार्य कार्यकार का अभेद करता हो पर्याय बनाया गया है कार्यकारण को अनन्य मानते हुए अभेद मानते हुए तब पर्यायवाची बना दिया लिख रहे थे कि टीका में इच्छा निरुपय थी या न्याय गोदनी नहीं है केवल पदकृति उसी को देखिए काम आई थी पर्याय इच्छा तो इच्छा इस इच्छा का लक्षण लिखना ही है इच्छात् जाति मत इच्छा इच्छात्म जाति वाली गुण का नाम इच्छा है इच्छा तो जाति कैसे हो सकती है कि इच्छा तो अनेक है एक नहीं वैसे मुख्य रूपे दो भाग है सात द्विविधा फल्छा उपाय फलम सुखारी कम उपायो यागादि वैदिक फल क्या है सुखादी स्वर्गादी जो सुख उसको कहते हैं फल और उसके साधन कौन है उपाय याद आरोप निर्भर करे द्वेष्टी अनुभव सिद्ध द्वेशत्व जातिमान साधन जन गुणों द्वेश द्वेष्टी ये मुझे द्वेष करता है या मेरे अंदर इसके प्रति द्वेष है ऐसा जो अनुभव सिद्ध द्वेशत्व जाति है उस जाति वाला गुण का नाम द्वेश है अतः का साधन जो है कुछ उस साधनता उसका नाम भी द्वेश है द्वेशन नि प्रयत्न प्रयत्न जाति वाले का नाम प्रयत्न है सत्रिविधा व प्रकार का है प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन योनि भेदा एक का नाम प्रवृत्ति दूसरे कारण निवृत्ति तीसरे कारण नाम जीवन योनी जीवन का कारण इच्छा जन्यो गुण प्रवृत्ति इच्छा जन्य गुण का नाम प्रवृत्ति और द्वेशजन गुण का नाम निवृत्ति है गड़बड़ कर दिया लक्षण आप संसार से निवृत्त होते हैं वैराग्य से द्वेष से हो रहा क्या संसार के प्रति द्वेष से भी आप निवृत्त होते हैं तो आप ज्ञान के अन अधिकारी है संसार के प्रति वैराग्य से निवृत्त होते हैं तो ज्ञान के अधिकारी निवृत्ति द्वेशाधीन ही नहीं होता है वैराग्याधीन भी होता है न्यायिकों के लक्षण वेदांत दृष्टिया उचित नहीं और न्यायिकों की भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि न्यायिकों को वैराग्य की जरूरत ही नहीं है मोक्ष के लिए क्या 21 प्रकार का दुख को ध्वंस करना है वो तो इनका न पदार्थानं निश्रेष तत्वाधि तत्वाधिगमत वैराग्य की कोई जरूरत ना इसे इनका लक्षण अपने हिसाब से तो ठीक है द्वेष जन्यो गुणों निवृत्ति है इन वैराग्य के लिए कहना पड़ेगा द्वेष वैराग्य त्रजन्यो गुणों निवृत्ति प्रारंभ सोपानी सकते वैराग्य होता है वैराग्य का आरंभिक सीढ़ी दोष दृष्टि है द्वेष नहीं है द्वेश कब होता है किसी वस्तु के प्रति और दोष दृष्टि कब होती है किसी वस्तु के एक ही वस्तु में दोनों हो सकता है द्वेष नहीं तो दोष नहीं नहीं बिल्कुल नहीं द्वेष का दोष कोई संबंध नहीं आकाश पाताल का फर्क वही तो मैं समझा रहा हूं कि द्वेष में कारण क्या है कारण है आपकी इच्छा का अपघात आपकी कामना का आघात आपकी आकांक्षाएं आपकी अपेक्षाओं का आघात जब होता है तब द्वेष और जब विवेक जगती है तो दोष दृष्टि होती है दोनों आकांक्षा इच्छा या अपेक्षाएं या मनोकामनाएं उसके उस पर जब चोट कर, जो वस्तु तो प्राप्त होता है उसके प्रति द्वेष होता है लेकिन विवेक जब जगती है तब दोष दिखाई देता एक के के विषय प्रति? प्रति नहीं। क्योंकि आप बार बार एक देखने लग बार बार में दोष दोष देखने देखने लग लग किसी आपके अंदर भी उसका असर करने लग जाए आपके अंदर भी दोष आएगा द्वेष नहीं आएगा आपके अंदर भी दोष आने लगेगा इसलिए दोष दृष्टि से देखा विवेक के कारण से आपके अंदर जागृत हो गया दोष दृष्टि क्या हम देखते संसार में ये अनिथ्य है यही दोष दृष्टि मुझे कोई नित्य सुख की प्राप्ति क्षण भंग वैराग्य राग रसिको क्या है ना उसमें विमदिम त्यजाया सुता दिश ममता अहतांच विमुंच जगदिदम क्षण भंग निष्ठ वैराग्य राग रशि को भव भक्ति भागवत के महात्म गोकर्ण कहता है ये वाक्सुकारी के प्रति देह कैसा है अस्थि मांस रुद्रे अभिमतिम त्यजत्व इसके प्रति अभिमान को त्याग जाया सुता, ममता मुंश पत्नी पुत्र घर इत्यादि इत्यादि ममत्व को त्याग शरीर आदि में अहंता का अभिमान है इसको त्यागना है और स्व संबंधी वस्तुओं में ममत्व का अभिमान है उसको त्याग पश्चार निशम जगद इधम क्षणम्ष्ठा अरे देखो भला हर क्षण भी परिणामशील होकर के विनाश को जा रहा कौन सा वस्तु तुमने आज जैसे देखा वैसे कल रहा है मुझे बताओ परिणाम स्वभाव वाले संसार में नित्यत्व को देखना मूर्खता नहीं तो है क्या पश्यार निशम जगद इदम क्षण भंगो निष्ठा हमारी निष्ठा कहा नहीं चाहिए वो राग राग रसी को भव भक्ति जिस विवेक से संसार में क्षणभंग रूपी दोष दिखाई देता है नित्यप्त तो अनुभूति होती है उस दोष दृष्टि के कारण से संसार से वह राग्य होता है वह वैराग्य ही ज्ञान प्रदान करता है और जो आप आपका रहते के कारण से वैराग्य होता है वो मर्कट आदि वैराग्य स्मशान आदि वैराग्य अन्य वैराग्य के अंतर्गत आता है वो वह वैराग्य ज्ञानाधिकारी का लक्षण नहीं है मुत्र भोग कैसे वैराग्य वैतृष्णा वैराग्य लक्षण क्या करे वैराग्य का यह अमूत्र भोग से वित्रृष्णा ये वैराग्य का लक्षण और वो भोग से विरक्ति कब होगी वित्रष्णा कब होगी बिना विवेक कब हो, हो जाएगा क्या द्वेष से नहीं सकता बल्कि उल्टा जिस चीज से द्वेष करोगे ना वो चीज आप बहुत सताती मैं दो महात्माओं को ज्ञानपीठ में देखा था दो महात्मा किसी बात भी झगड़ा हो गया उनको अब वो दोनों मेरे पास आके हम नहीं चाहते मेरे पास आके भोजन में बैठे ठीक है भाई मैंने उसको समझा दिया भाई देखो में तुम्हारे जब तक दोबारा प्रेम नहीं बनता तब तक अगल अगलगढ़ में बैठ के भोजन नहीं करना ठीक हो गया अब एक पंक्त में बैठा सामने पंक्ति में दूसरा बैठ गया अरे जो भोजन याद नहीं जा रहा उधर देख रहा फिर परेशानी हुई फिर मैंने अगला दिन समझाया भाई तुम इसकी पीठ के तरफ कहीं बैठ जाओ पीछे बैठ जाओ कोने में कहीं बैठक अब जहां भी बैठे इसके दिमाग में भी यहां बैठा हुआ वही देखेगा पीछे घूमके बार बार देखेगा एक बार रोटी मुंह में डाले एक बार उसको दिखेगा वहां बैठा बदमाश द्वेश में होता उल्टानी बहुत बार बार सकता है हा द्वेश करो तो किससे करना है भगवान से करना कंस के समान करो रावण के समान करो द्वेष तो 24 घंटा भगवान दिखाए अनुराग करना है तो भगवान से द्वेष करना है तो भी तो भगवान की बात इसीलिए तो लक्षण कर रहे हैं निवृत्ति के प्रति इनके अपने हिसाब से ठीक है वेदांत के हिसाब से निवृत्ति का कारण वही राज्य होता है द्वेश द्वेश जन्य गुणों निवृत्ति जीवनादृष्ट जन्यो गुणों जीवन यो नहीं जीवन के प्रति जन्म है शरीर जिंदा है शरीर का जिंदा रहने का नाम जीवन उस जीवन के प्रति जो अदृष्ट पुण्य और पाप है उससे जन्य गुण विशेष का नाम जीवन जिसके कारण से यह शरीर जिंदा रहता है इसको जिंदा रखने के लिए भी अनजान पूर्व प्रवृत्ति हो रही है लगातार प्रयत्न हो रहा है और वो एक स्वाभाविक प्रयत्न जो हो रहा है वह स्वाभाविक प्रयत्न हो रहा है उसमें कभी रुकावट आता है तो छटता पसीना छुटता है जहाज ट्रबल वगैरह वगे। एक स्वाभाविक श्वास स्वाभाविक चल रहा है तो कोई दिक्कत वालों को भी अनुभव होता स्वाभाविक श्वास में गुटन हो जाए परेशानी आ जाए तो पता लग जाएगा कितना तो बुरा हालत है एक जीवन का स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो प्राण के संचालन की जो प्रवृत्ति है चाह अनचाह आप जो प्राण को ले रहे हैं छोड़ रहे हैं श्वास को ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ये जो प्रयत्न विशेष उसका नाम जीवन योनी सच प्राण संचार कारण साफ कह दिया वह किसका कारण प्राण संचार के प्रति कारण अब धर्म और धर्म निरूपण करते हैं पुण्य और पाप क्या है इसका वर्णन करने जा रहे हैं धर्म बने पुण्य अधर्म पाप उस श्लोक में भी ऐसे कई व्याख्या किया जो कल बताया धर्मम चा धर्मम तेजा अधर्मांच है ना कुछ श्लोक में भी धर्म और अग्रम का तो अनेको अर्थ है उसमें ये कर तो ये भी है पुण्य और पाप इनके फल को भी याद पुण्य का फल पाप का फल पुण्य और पाप कर्मों का भी इच्छा ये भी अर्थ धर्म और अगर से धर्म से जो आप स्वीकार कर रहा हूं मैं मनुष्य ये धर्म ते मेरा धर्म मैं स्त्रीन नहीं ये मेरा अधर्म है धर्माभाव अधर्म का मतलब धर्म का भाव कौन से धर्म का भाव है स्त्रित्व धर्म का भाव है धर्म का भाव है आधर्म का तात्पर्य धर्मा भाव अमुक धर्म मेरे में है और अमुक धर्म मेरे में नहीं है मेरे पुरुषत्व धर्म है मेरे अंदर धर्म नहीं है ये दोनों अभिमान खराब है दोनों को त्यागना पड़ता है मेरे अंदर स्त्रित्व धर्म नहीं है पुरुषत्व धर्म नहीं है यह अभिमान भी स्त्रियों के लिए खराब है ज्ञान में बाधक है ज्ञान ज्ञानानुभूति में बाधक ज्ञान में बाधक ना भी हो अनुभूति में बाधक क्योंकि ये जो पुरुषत्व धर्म या श्रुत धर्म भी है ना ये भी क्या है द्वैत है ये द्वैतम इवती तथा भयम भवती भयम तो होता है सवाल नहीं होता इसलिए ये जो धर्म है और ये अधर्म इनको भी अलग अलग स्तर पर उसको लिया गया है यहां भी उसी प्रकार से विहित कर्म जन्यो धर्म कर्म जन विमृतियों से विहित जो कर्म है उससे जन्य का नाम धर्म है अथवा पुण्य है और वेद और वेदानुकूल स्मृतियों से निश्चित जो कर्म है उनसे जन्य का नाम गुण विशेष का नाम अधर्म है वेदेना चे वैसे धर्म आदरणनी वेद विहित में भी वेद निषि वेद मूलक स्मृतियां वेदानुकूल स्मृति पूरा लिया जा सकता है मनुस्मृतियादी और अन्य स्मृतियां जो निषिद्ध है वेद विरुद्ध है उनमें भी कुछ बात है जो वेद मूल्य है तो उत्तरा हिस्सा को ग्रहण करने में कोई दोष नहीं इसलिए वेदानुकूल स्मृति वेद मूलक स्मृतियां दोनों ही स्वीकार उनसे वेद कर्मों से जन भी पुण्य होता है उनसे निषिद्ध कर्मों से जन्म होता है वो पाप का कारण है वो धर्म है इस तरह से बुद्धि से लेकर धर्म तक आपको गुणों का वर्णन हुआ आठ उन आठों गुण आत्मा में रहने वाले गुण ये बताने जा रहे थे देखे बुद्धियादिमात्र विशेष गुण बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म और अधर्म ये जो आठ गुण आपने अभी पढ़ा है बुद्धि का तो बहुत विस्तार हुआ वगैरह अनुमान लंबा चौड़ा व्याख्या हो गया बुद्धि का फिर इसके बाद सुख दुख आज देखा आपने इच्छा द्वेश प्रयत्न धर्म और अधर्म इन साथ आज पढ़ा आपने वो एक आठ है कुल ये आठ गुण कहां रहते हैं आत्मा मात्र में रहने वाले विशेष गुण आत्मा मात्र विशेष गुण आठ गुणों में से तीन गुण ऐसा हैं जिनको लोग नित्य और अनित्य दो प्रकार के मानते हैं बुद्धि इच्छा प्रयत्न नित्या अनित बुद्धि मान ज्ञान बुद्धि से क्या मतलब यार न्याय पढ़ रहे बुद्धि का क्या ज्ञान ज्ञान इच्छा और प्रयत्न ये तीनों चीज नित्य भी होती है अनित्य भी होती है नित्य कहा और अनित्य कहा नित्य ईश्वर ईश्वर का ज्ञान ईश्वर की इच्छा ईश्वर का प्रयत्न नित्य होता है और जीव से तो अनित जीव का ज्ञान जीव की इच्छाएं और जीव का जो प्रयत्न है तो सदा अनित्य ही होता है तो है। और हम लोगों का कृत कितना भी वो अनित ही अनित्या का जो सुख दुख जीव का जो इच्छा प्रयत्न और ज्ञान है ये तीनों अनित्य हुआ करता है बुद्धा दिवस में द्वितीय सुख दुख द्वेष है दुष्छा प्रत्येक ही होते कभी तो नित्य नहीं होते सुख भी न्यायिकों के हिसाब से सदा अनित्य ही होता नित्य सुख भी नहीं लोग नहीं मानते वेदांति के जैसा नित्य सुख नहीं एक लोग नहीं मानते सुख भी एक प्रकार का दुख ही है क्योंकि इनके यहां सुख विशेष सुख होता है वो कैसा है वो अनुषंगी दुखानुषंगी सुख है सुख फिर दुख फिर सुख फिर दुख ये लहर चलता है दुकान दुखानुषंगी सुख है सुखानुशंगी दुःख है आते दोनों ही दुख रूप ही है इनका मत है सर्वदा नित्या श्रुत धर्मा धर्मा सर्वदा नित्या पांचों के पांचो सदा ही करेगा अब अंतिम गुण आ रहा है चौबीसवा गुण है संस्कार संस्कार कतिविधा कति भेदाश्च किन सुरुपार? ते आय श्लोक देते हैं पुण्य का विनाश कैसे होता है पुण्य का विनाश हो जाता है कर्म नशा नदी स्पर्शा करते लंगना गंडकी बाहुतरणात धर्म क्षरद कीर्तना है, की है? पुरा नहीं है कर्मनाशा जलस्पर्शा करतेयाति लघना धर्म क्षरद कीर्तना पुण्य कक्ष अच्छा है इस श्लोक के हिसाब से जो है जो है इसके अलावा और दो है भोग और तत्व ज्ञान भोग और तत्त्वज्ञान से भी पुण्य का पुण्य और पाप दोनों नहीं पुण्य पुण्य स्पर्शता मुक्त पुरुष न पुण्य न पाप कोई स्पर्श नहीं करता दोनों से अलग हो जाता और चार धानी गिनाया कर्मनाशा नदी स्पर्शा स्वयं नदी का नाम ही रख दिया है कर्मनाशा कर धर्माक्षर दि कीर्तना, भोगाच कीर्तना, धर्माक्षर दि ये विदो है भोगा और तत्व यह श्लोक में नहीं कर्मनाशा नदी कर्मनाशा नदी किस नदी का नाम है दामोदर नदी का नाम है बिहार में चलता है करतोई नदी नर्मदा जी का नाम है और गंडकी तो गंडकी है नाम से शुद्ध है प्रसिद्ध है गंडकी नदी नेपाल से निकलता है ब्रह्मपुत्र में अगले हो जाता है होता है दामोदर नदी का स्पर्शना से पुण्य खत्म हो जाता है। लगभग इसलिए गायबी हो गया है। बरसात में चलता है बाकी समय रहता, रहता है। का रेत निकाल के ले जाते झरिया में जहां कोयले के खानों में आग लग गया ना उसमें डालते रहते रेत को और नर्मदा नदी का लाघन नहीं करनी चाहिए हार पार नहीं होना चाहिए लांगना नहीं चाहिए और गंडकी नदी में आप कई बाहू से तैरना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें भी कारण है दामोदर नदी का नाम है दामोदर है उसको स्पर्श करने का मतलब क्या है दामोदर कौन भगवान की इला हुई थी याद है ना कृष्ण भगवान ने लीला की थी दो असुर थे दोनों को उद्धार किया था पेड़ों के ना दो इसलिए पेड़ पे बांध दिया था रस्सी ओखली में उसको खेच के ले गया और गिरा दिया उद्धार कर दिया था बंधन उसमें यमला अर्जुन नाम था ना। के भगवान कृष्ण को भी बांध दिया गया था रस्सी से बांध दिया गया था उसका नाम दामोदर उस नाम से तो नदी भी बंधन का कारण हो जाता है स्पर्श करने से पाप होगा बंधन होगा तो पुण्य का नाश होगा नर्मदा में सदा शिवलिंग है वो नदी है नहीं वहां सुख क्या बताया ना है ही नहीं किस जमाने में रहा होगा तो उसके निकट वास नहीं करते होंगे लोग आज बहुत सारी नदियां बह रही है जिसके निकट कोई है नहीं वास ही नहीं कर और गंडकी नदी में शालिग्राम के ऊपर से जला रहा है इसलिए उसके भी करना ठीक नर्मदा जी नर्मदा जी शिवलिंग है इसमें जो है गंडकी में शालिग्राम है और दामोदर में बंधन का कारण और अंतिम बताया कीर्तन यदि अहंकार से स्वयं की स्तुति करोगे मैंने एक काम किया मैंने वो पुण्य किया मैंने ऐसा किया मैंने वैसे किया वह भी पुण्य को नष्ट करोगे अहंकार पूर्क स्वस्तुत्यर्थ यदि है तो पाप का नाश होता है दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापना करने या प्रेरणा देने के लिए स्वकृत पुण्य का कथन यदि होता है तो अहंकार पूर्वक नहीं रहेगा तो वह पुण्य का नाशक नहीं होता उद्देश्य पर निर्भर है कब आप क्यों कह रहे हैं धर्म अक्षरधि कीर्तना कीर्तनात्म नहीं वो भगवान का नाम कीर्तन नहीं स्वयं की स्थिति, स्वयं अच्छे कर्मों का गुणगान पुण्य कर्मों का गुणगान करना वो और पुण्य का भोग इसे जितनी ज्यादा सुविधा प्राप्त हो महात्मा को ग्रहण क्यों नहीं करना चाहता जानता है जितना मेरा तप है जो मोक्ष के लिए प्राप्त था के लिए किया था वो सही से भोग में खत्म हो जाए, सर पुण्य खत्म इसलिए कम से कम सुविधाओं को लेकर के वह अपना साधना में जीवन को व्यतीत करना चाहते है कम से साधना के लिए जितनी जरूरत है उतनी सुविधा लेना है शरीर का सुख के लिए जो ना जरूरत है उतना ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह भोग हो जाता है साधना के लिए जितनी जरूरत है उसे अतिरिक्त ग्रहण करके आपने उपयोग किया उसी का नाम भोग भोग उस भोग से पुण्य शुभपुण्यक और तो से तो पुण्य पाप सब नष्ट हो ही जाते मोक्ष बायस में जाता में कर्मनाश जलस्पर्शकर्तन भोग तत्व नश्यति धर्म